वो उससे सहमत ही, फर्दर कलैरिटी तो चाहिए ही चाहिए उसके तो मना ही नहीं है आवाज़ ठीक आ रही है हमारे को तो ठीक आ रही है परफेक्ट तो फर्दर कलैरिटी के लिए हम काम करेंगे सात दिन यहाँ है ही <laughs> वो दीदी कहाँ गए रेणु दीदी सोने चले ठीक अभी हम उस उन्हीं के प्रश्न का उत्तर देने वाले थे चलो देते हैं, लेकिन तो यहां तक हम लोग पहुंचे अस्तित्व को और अस्तित्व में मानव की पहचान करने का कार्यक्रम पहले दिन वाले पहले आदमी से शुरू हो गया क्योंकि वो मौलिकता है चाहत उसमें पहले से ही है उसका कोई भाषाकरण अभी नहीं हो रहा है अभी तो भाषा ही नहीं बनी इस समय तो आदमी हुलू हुलू कर रहा है है ना कोई भाषा ही नहीं बनी तो भाषा नहीं है तब भी चाहत है तो पहला काम तो ये किया कि उस चाहत को एक नाम दिया भाषा ने ये बोल रहे हम आज और शुरुआत कहां से है वो चाहत को ही प्रकट करने गए तो भाषा तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आदिकाल से मानव चाहत के साथ ही है और अपनी चाहत को प्रकट कर दिया भाषा में वो विचार बन गया ऐसा नहीं है विचार का तो मतलब क्या हुआ उसको पहले हमने भाषा में प्रकट किया ये बात समझ में आ रही है जैसे सबको मिलजुल के रहना चाहिए ये मानव में चाहत है? है या नहीं है हर आदमी में है या नहीं अब चाहत की इस चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम कई तरीके से निकल के आ रहे हैं एक कार्यक्रम यह निकला कि ईश्वर की कृपा होगी तो हम सब लोग मिलजुल रह लेंगे इस चाहत चाहत हमारी पूर्ति कार्यक्रम में कहा यह बन गया कि ईश्वर की कृपा से इस चाहत की पूर्ति होगी एक, एक और कार्यक्रम बना क्या कार्यक्रम बन गया कि सबको सुविधा चाहिए सबको बराबर सुविधा मिलेगी तो लोग सब मिलजुल के रह लेंगे तो ये भी नहीं हुआ फिर ये हुआ कि लाइक माइंडेड लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो साथ रह लेंगे बच्चे कुच्चे को ठोक पीट के अपने हिसाब से कर लेंगे तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो पहले इकट्ठे हो जाएं है ना तो हम हम ये मिलजुल रह पाएंगे जो ऐसे नहीं जीना चाहते हैं उनके लिए क्या करेंगे उनको यहां से भगा देंगे अब उत्तर तो देना पड़ेगा ना जो यहाँ रहना चाहेंगे वो बाध्य होंगे इसी तरह की मानसिकता से संपन्न होने के लिए अब ये क्या हो गया एक प्रकार का और चाहत पूर्ति कार्यक्रम तो ये हमको समझ में आए क्या समझ में आना है चाहते मौलिक हैं चाहत के स्वरूप में भाषा को प्रकट कर पाए इट डजेंट मीन की हम समझ गए कि चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम क्या है? तो काल से पूरी धरती पर आदमी ने ये भाषा बनाकर रखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको समझ गया है भाषा भाव को व्यक्त करती है है ना मौलिकता चाहत के रूप में अभी हम भाव को व्यक्त व्यक्त कर पा रहे हैं अब तक हम क्या व्यक्त कर पा रहे हैं? चाहत के रूप में ही भाव को या भाषा को व्यक्त कर पा रहे वो चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम तक व्यक्त होना अभी भी शेष है तो पूरी भाषा कैसे बनेगी कि चाहत है चाहत की पूर्ति के अर्थ में क्या है कैसा है और उसकी पूर्ति का कार्यक्रम का स्वरूप स्पष्ट हो जाए तो यहां से यहां तक उसको कहेंगे कि ये भाषा पूरी पड़ी है ना ये बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि तो इतने साल पुराने शब्द हैं भाई तो क्या लोग बिल्कुल समझे ही नहीं है? है ना तो ये समझ में आता है कि हमारी कामनाएं हैं उन कामनाओं को हमने व्यक्त किया दूसरा वास्तविकता है ही और उन वास्तविकताओं का भाषाभास हमारे पास सबके पास रहता ही है और वो भाषाभास विधि से भी हम भाषा बना दिए तो भाषा दो आधार पे हम बना पाए एक वास्तविकता जो है अस्तित्व आसमान है ही पहले से है ना अस्तित्व है ही तो जो अस्तित्व है वास्तविकता है उसका कोई प्रतिबिंबन हमारे पे रहता है, ये सब चाहे आदमी समझ रहा हो चाहे नहीं हो कोई ना कोई भाषा-भाष उसका रहता ही है। तो सारी भाषा जो है चाहत के और भाषाभास के योगफल में हम लोग बना दिए क्या मतलब इसका जैसे अगर आप पूरे आदर्शवाद को अध्ययन करोगे तो आपको ये समझ में आता है कि कई सालों में जाकर माना उन्हें ये बात को पहचाना कि बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं जैसे जिनको बताया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उसका होने का कारण समझ में नहीं आ रहा है ठीक ये तो दिखाई ही अध्ययन पूर्वक है ना जैसे आदमी खाना खा रहा है तो उसको उस समझ में आ रहा कि गया तोड़ के लेके आया खा लिया ठीक आदमी लेकिन पैदा हुआ आदमी मर गया अब ये ये कारण समझ में नहीं आया बिजली कड़की कहीं गिरी गिरने के बाद क्या क्या हुआ वो तो समझ में आया दिख रहा है बिजली कड़की कैसे यहीं क्यों कड़की यहीं पे क्यों गिरी और यही आदमी क्यों मरा अब ये प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया कि हम ये सब चार विषय में जीते हुए ही और उन भाषाओं को व्यक्त करते करते करते करते करते ये भी समझने लगे कि कुछ चीजें हो रही है जिसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे एक्सप्लेनेशन के अभाव में कोई एक शक्ति को हम स्वीकार कर लिए क्या स्वीकार कर लिए ईश्वर नाम की कोई चीज को स्वीकार के कि जो कुछ हम नहीं कर रहे हैं वो कौन कर रहा है कोई तो कर रहा होगा ना मान लिए कि कोई शक्ति है जो ये सब चीजें हो रही है अब ऐसा मानना कोई गलत है ऐसा नहीं कहा जा सकता ना क्योंकि कुछ तो ऐसा हो ही रहा है जो आदमी नहीं कर रहा है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको तो वो होने के नाम को ईश्वर नाम दे दिए तो ये सब क्या निकल गया है ये अल्टीमेटली हम अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं और अस्तित्व में मानव का अध्ययन कर रहे हैं और इस सब करके हम क्या करना चाहते हैं अपनी चाहत की पूर्ति करना चाहते हैं इसलिए ये बात बनी तो ईश्वर नाम की कोई चीज को हम पहचान लिए वो सारा स्रोत बन गया कहां से पूरे आदर्शवाद का जो स्रोत है वो ईश्वर नाम की कोई शक्ति को पहचानने के आधार पर है मानने के घर पर है ठीक लेकिन अभी इसमें कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है आदमी और ईश्वर के बीच में कनेक्शन क्या है तो कुछ बनता नहीं है कई साल तक नहीं बना कई सालों के बाद यह बात पकड़ में आई कि मानव में भी कोई आत्मा नाम की चीज होती है किसी को भाषा भाष हुआ किसी ने शोध किया अनुसंधान किया कुछ हुआ होगा तो आत्मा नाम की चीज को पकड़ गए तो कोई कनेक्शन बन गया ये आत्मा है वो परमात्मा है अब क्या कनेक्शन है इसका तो ये अभी हमेशा और फिर ये कनेक्शन करके हम हम क्या पाना चाहते हैं ठीक है ना तो अपने में जो भी समस्याएं देख रहे हैं उनका हल चाहते हैं क्या समस्या पैदा होते हैं मरते हैं पैदा होकर मरने के बीच में जीते हैं जीने में तमाम तरह की दिक्कतें हैं और एक को देखो कि अनेक को देखो सभी उन दिक्कतों से जूझते हैं तो ये निष्कर्ष बना लिए कि जीना ही अपने आप में ठीक नहीं है पैदा होना ही ठीक नहीं है मरना ठीक नहीं है तो पैदा होना और मरना से मुक्ति चाहते हैं इत्याद इत्याद इत्याद इत्याद तमाम तरह की चीजों को हम डेवलप करते जा रहे हैं। इस तरीके से जो बोला कहा तो अस्तित्व के बारे में नाम दिया गया आदर्शवाद ये सब में क्या चीज निकल के यहां ये सबको देखा गया तो यह ईश्वर केंद्रित ईश्वर केंद्रित है ये ना? लेकिन इसमें क्या हो गया रहस्य भी है रहस्य क्यों कह रहे हैं कैसे हो रहा है क्या हो रहा है उसको बहुत ठीक ठीक बता नहीं पा रहे है। तो है, आत्मा है उसके बारे में कोई कोई कोई कोई बात है हम करने लगे और वो जो कुछ भी है अपने चाहते हैं अभी पूर्ति के क्रम में यहां पर पहुंच गया कि ईश्वर है और हमारी कोई चाहते है अभी पूर्ति कहां से होगी भाई तो यदि ईश्वर केंद्रित है आया तो सारा विचार के मूल में ईश्वर केंद्रित है तो कहां से होगा आपके सभी चीजों को भगवान पूरा करेगा अब ये इसम्सन के साथ आप, आप आपके लिए कार्यक्रम बनेगा करना क्या है अब? तो बस आप अपने ईश्वर खुद सकना है कुछ को नहीं करना है भी कुछ तो करेगा भाई है ना अभी रुको तो अभी कहा तो टाइम है उसको आने में अभी तो यह आया कि ईश्वर ईश्वर हमारे लिए करने वाला वही है मेरी जो चाहते हैं मेरा बच्चा ठीक से स्वस्थ रहे जिए इसको कौन पूरा करेगा क्योंकि अब अब कार्यक्रम कार्यक्रम वही बन बन रहे हैं ये गया तो क्या बना अब मैं मुझे क्या करना है अपना तन मन धन को किधर लगाना है तो अपना तन मन धन को इधर लगाना है कि है ना ईश्वर खुश रहे कुल मिला इतनी बात अब कोई पूछे कि ईश्वर मिला आपको तो किसी को मिला नहीं है अच्छा कोई एक आदमी मिला जो ईश्वर के बारे में ठीक ठीक बता पाए कि मैं मिला हूं ऐसा ऐसा है ऐसा भी कोई आदमी आपको मिला नहीं मिला ईश्वर के बारे में बातें जो लोग बोल रहे हैं मिली या जो मिला या नहीं मिला वो सब आज तक रहस्य में ही है अपने भीतर ही देखो भीतर कहां देखो आँख बंद करके भीतर देखो आँख बंद करके भीतर दिखता है या बाहर दिखता है जब भी आप आंख बंद करते हो तो क्या चीजें दिखती है आपको कुछ है ना आंख तो एक प्रकार का मन है ना तो जो कुछ भी दुनिया में हो जो चीजें है उसका प्रतिबिंब आंख के माध्यम से हमारे मन पे पड़ा हुआ है तो मन में देखेंगे तो उतने दिखता है और गहरे से देखो और गहरे देखो नींद आ गई ठीक शून्य आ गया तो शून्य तो हो गया कोई सामान हटा दो तो, तो जो भी है तो ये नहीं कह रहे हैं कि अपन ये नहीं कह रहे कि ये गलत है अपन ये कह रहे हैं कि ये हमको समझ में आया कि ईश्वर केंद्रित है लेकिन रहस्य से, से पीछा इसमें छूटा नहीं तो चाहत पूर्ति का कार्यक्रम क्या बना इसके एवज में लिखे हैं तो क्या बना ईश्वर को खुश रखा जाए तो ईश्वर खुश कैसे होते है भाई अब ये तो है ना इसकी सारी भक्ति संसार के साथ विरक्ति, विरक्ति तो भक्ति विरक्ति विधि से ईश्वर खुश होते हैं इसके लिए अब हम काम शुरू कर देते ये चाहत पूर्ति कार्यक्रम विरक्ति मतलब जहां संसार में बैठे हो वहां मन नहीं लगाना है आपको ना पत्नी मन लगाना ना बच्चे मन लगाना न पढ़ाई में मन लगाना ना बिजनेस में मन लगाना है जो कुछ करना है तो वो सब समर्पित भाव से करना है हम्म वो इधर आएगा ना भी इधर इधर अभी इधर कहा है कुल इतने ही दो ही तरह के लोग हैं भाई कुछ बचने वाला नहीं है सब पकड़ आ रहे अपन इनका ऑपरेशन नहीं कर रहे किसी का भी अपन समझ रहे हैं खाली तो भक्ति विरक्ति चाहत पूर्ति का कार्यक्रम जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए कार्यक्रम क्या है भक्ति और विरक्ति कैसे कंसर्ट बनता है कैसे उसमें हम काम करते हैं ये समझ में आना चाहिए ना अब आ, हजारों साल से चल रहा है अब मेरे को चाहिए मान लो किसी ने बोला कि मेरे को तो चाहिए लड्डू तो लड्डू कैसे मिलेगा भक्ति करो और विरक्ति के भाव लाओ लड्डू के प्रति विरक्त बड़ा कठिन होगा एक तो लड्डू चाहिए ईश्वर के अब लड्डू में मन लग रहा है उसकी जगह ईश्वर में लगाओ कठिन है काम तो और ईश्वर में मन लगा के लड्डू के प्रति विरक्ति का भाव रखो तो ये पद्धति बनी कुल पद्धति इतनी है इसको हम किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं इसको उन्हीं भाषाओं में भी बोला जा सकता है और नहीं तो मतलब इतना है अब ये ये प्रक्रिया बहुत कठिन है चाहिए लड्डू मन लगाना ईश्वर में और लड्डू के प्रति विरक्त रहना है मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं तब ये प्रश्न आया अभी नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा कोई पूछता है कि चलो हमने ये सब कर लें तो कब मिलेगा तो यहाँ से फिर बहुत सारा कार्यक्रम निकल गया है कि भक्ति विरक्ति होगी तो आपको विरक्त हो जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा वो लड्डू फ्री मिलेगा आपको <laughs> कुल काम अपना लड्डू ही है सर किसको कहते हैं चाहे लड्डू फ्री मिलता है बस तो ये ये मेथड हो गया चाहत पूर्ति कार्यक्रम तो चाहत को ठीक से समझे वैसा भी नहीं है लड्डू चाहिए या स्वाद चाहिए या पौष्टिकता चाहिए वो भी पता नहीं जो भी चीज चाहिए उसका मैकेनिज्म बन गया चाहत पूर्ति कार्यक्रम अब ये बड़ा कठिन हो गया इसको कहाँ साधना समाधि जो भी करेंगे है ना ये बड़ा कठिन हो गया ना जो आपको चाहिए उसी से विरक्त होकर कहीं और मन लगाना चाहिए और उसको छोड़ना है किसी को बोल दो कि जो आपको चाहिए उसको छोड़ना है मन कहाँ लगेगा उसका ईश्वर में लगना नहीं लगना ना तो ये बड़े कठिन रस्ते निकले इसमें से कुछ कुछ लोग चले कुछ कुछ हुआ ही जो भी हुआ होगा हुआ होगा ये अपने को समझ में आया कि मानव जाति से जब हमारे पास पहुँचा था हमारे लिए तो ये बड़ा ही कठिन हो गया ना हमारे लिए मानव से माना जाती और माना जाती से मानव ये डिजाइन है उसका जो कुछ भी एक आदमी शोधपूर्वक पाता है अनुसंधान पूर्वक पाता है वो पूरी माना जाती में जाता है माना जाती में से ही वापस किसी मानव को अध्ययन विधि से मिलता रहता है इस प्रकार से चलता रहता है माना जाती में नई चीज़ कहां से आती कोई एक आदमी ही तो अनुसंधान करता है अनुसंधान पूर्वक जो करता है वो शिक्षा विधि से लोगों को लौटाता है मानव जाति में स्टेबल हो गया तो वापिस लौट के मानव को मिलता रहता है इस विधि से मानव मानव वा जाति का विभाज्यता है यह भी हमको समझ में आया और ये सब जो भी एक विचार बनते हैं वो आपके लिए कोई कार्यक्रम को पैदा करते हैं कोई बनाते हैं हैं अब इसमें चलते हम <coughs> जैसे मैंने सुबह के सत्र में कहा कि अब ऐसा जीने का कोई कार्यक्रम बना नहीं है सिर्फ बातें है जीने का कोई स्कोप ही नहीं है तो।, तो आप पूरा का पूरा स्ट्रीम कहा चला गया इसके रिएक्शन में आए रिएक्शन में कैसे आया कहा से रिएक्शन होता है ईश्वर से रिएक्शन हुआ क्या रिएक्शन का स्रोत क्या है किसके प्रति रिएक्ट होते हैं कहा से आते हैं जी माइक में बता दीजिए ऐसे तो आवाज सबको सुनाई दे रही है हाँ जी भक्ति विरक्ति से एक तो बेसिक कंट्रडिक्शन ये आता है कि अगर सृष्टि का बनाने वाला है उसके प्रति तो हम भक्ति करें और उसके बनाए हुए संसार से हम विरक्ति करें तो अपने आप में ये विरोधाभास है बहुत बड़ा ये तो टेक्निकल लेवल पे इसे कौन सा आपको आवेश आता है कौन सा रिएक्शन में जाते हो आप टेक्निकल मुद्दा आपको लगता है कि तार्किक नहीं है ये ये मुद्दा क्या लगा लॉजिकल नहीं it is not logical. और दूसरा ये कि जो हम समाधान या सुख चाहते हैं, उसका अभिव्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति के तौर पे तो हो सकती है परंतु समाज या मानव जाति के तौर पे उसको हम कहीं दृष्टि गोचर नहीं हो पाते उससे जी ठीक है आप कुछ कह रहे थे भाई प्रतिक्रिया दो केस में होती है या तो कोई चीज पसंद आती तो प्रक्रिया प्रतिक्रिया देता है अपेक्षा पूरी होती है या अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति रिएक्शन देता है ठीक बात इधर बेटा अगली लाइन क्योंकि आ, आ, ईश्वर केंद्रित कई तरीके के धर्म है इतने सारे धर्म हो गए हैं और सब में कुछ ऐसे बनता हुआ कुछ दिखता तो है जी। तो उसमें हमारा जो भी असहमति है हाँ कुछ कह रहे थे आप भी कह लीजिए अपेक्षा पूर्ति न होने से कन्फ्रंटेशन होता है और एक बात इनके कन्फ्रंटेशन किसके साथ होता है अपने से ही होता है ना कि हमने भक्ति करी और हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ ठीक अपने से कंपटीशन होगा। अब इसी को देखो सिद्धांत यही है जो दिन बातें आप लोगों ने कही। थोड़ा इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा तो और उन घटनाओं के पीछे के कारण को हम नहीं समझ पाए तो हमने कोई एक, इस, एक कोई ऐसी शक्ति को पहले पहचाना उस शक्ति को कोई को आकार बोला कोई निराकार बोला कोई व्यापक बोला कुछ कुछ बोलते रहे उस शक्ति के बारे में कोई कोई वर्णना करते रहे और हकीकत में कुछ तो हो ही रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं है ना हम एक पेड़ लगाते हैं एक बीजा लगाते हैं उगाते हैं, नहीं है उगता तो किसी अपनी विधि से तो ये जो ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कोई सच्चाई तो है या नहीं है क्योंकि सच्चाई तो अपने जगह प्रतिबिंबित हो रही है उसको गलत कहना है ऐसा नहीं लेकिन उससे कार्यक्रम क्या निकल गया है वो अपने को समझने की बात है तो घटनाएं घट रही है बच्चे बड़े हो रहे हैं अब उसी जंगल में रह रहे हैं कोई मरा कोई मरा ही नहीं पूरी शरीर तरफ बुढ़ा हो गया मर गया उसको शेर ने खाया ही नहीं तो अब ये संकट बना कि तो तमाम तरह की चीज़ें जो अनएक्सप्लेनेबल हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोई कोई ने कोई सुप्रीम पावर को पहचाना और ये सब तो हो ही हो ही रही हैं जैसे हर आदमी के हाथ में पाँच चार उंगलियाँ एक अंगूठा होता है हर आदमी में दो किडनी होती है एक लीवर होता है अभी लॉजिक समझ में आता कई लोग बोलते हैं कि नहीं अब दो किडनियों अच्छा है तो दो लीवर भी होना चाहिए और कितना अच्छा होता दो हार्ट होते आंख भी दो थी हाथ भी दो थे पैर भी दो थे तो कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा लग रहा है ना आज सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं काश अगर दो हार्ट हार्ट होते तो अच्छा रहता अब इसको इस तरीके से हम सोच नहीं सकते ना कोई लॉजिक बनता नहीं इसमें <laughs> वही ना ये आपने कभी देखी अपने घर में किसी की पूछ ये भी सोचने का तरीका कहाँ से है तो यहां से बताया ये भाई बताया कुछ आपको क्या पता पूछ ठीक नहीं थी आई हैडी है ना कई लोग बोलते हैं हमारे परवेज बंद, बंदर थे मैं तो तुम्हारे होंगे हमारे तो यहां बैठे सामने <laughs> तब विटनेस भी तो करना पड़ेगा ना ये भी जो हम कह रहे हैं ये किसी न किसी थॉट के आधार पर ही है वो भी कोई निष्कर्ष पे ले जाएगा तो ये समझ में आया कि कुछ कुछ चीजों को पहचाने हैं और उसके आधार पर लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं है प्रॉपरली तो चाहत पूर्ति का कार्यक्रम और ये एक प्रकार का ये इसमें चूंकि ये रहस्य था इसीलिए ये वहां तक पहुंचा नहीं और वो अपनी चाहत की पूर्ति नहीं हुई सोचिए कि उसमें कोई रहस्य की बात जुड़ने से है ना वो उस प्रकार से हमारे को कार्यक्रम ने दे पाया जिससे कि हमारी चाहते जो है सदा सदा सुख से जीने की सदा सदा साथ मिलजुल रहने की सदा सदा समृद्धि पूर्वक जीने की चाहत को पूर्ति करने का कार्यक्रम उससे निकल के नहीं आया क्योंकि उस पूरे कार्यक्रम में ही रहस्य है जिसमें बताया ना सुबह क्या बताया कि जिस विचार की खिड़की से हम देखते हैं अगर वो विचार में कोई ना कोई, कोई गड़बड़ है तो उसी से समस्या भी दिख रही है और उसी से हम समाधान के लिए हाथ पांव मारते हैं वो होता नहीं है है ना ठीक उसी प्रकार ये समझ में है अब रिएक्शन क्या चीज हुआ स्वर्ग के लिए तमाम दिन तक जैसे आप लोगों ने बताया खूब भक्ति व्यक्त की और कुछ मिला नहीं हाथ में अब गुस्सा लोगों को बढ़ने लगा ठीक ये गुस्सा किसके प्रति व्यक्त व्यक्त करेंगे जो लोगों ने ये बात कही उन्हीं को तो कहेंगे फिर ये जो कोई बात करता दिखेगा इधर इधर इधर है <laughs> ना ये करेंगे ना तो अब लोगों के प्रति कौन लोग के प्रति जो लोग भी चर्चे में बैठे हुए लोग मंदिरों में बैठे हुए लोग जो इस इस विचार को प्रोपोकेट करना चाहते हैं उनके सामने कन्फ्रेंट्रेशन निकल के आने लगा बट देर देर वेरी पावरफुल देट टाइम ना तो उनकी बड़ी ताकत थी भाई तो क्या करें तो कुछ युवाओं ने मिलकर क्या सोचा कि यार इनकी बात तो माननी नहीं कम से कम तो टोटल व्यवहारिक बात है है ना? तो क्या करें? तो कुछ एक नया उन्होंने अपना कुछ शुरुआत किया सुबह मैंने कहा था कि दोनों एक ही चट्टे बट्टे क्यों हैं? क्योंकि जिसके जिससे आपका विरोध है आप उस विरोध को रेफरेंस बना के चलते हो रेफरेंस में तो वही चला गया तो आप उससे बेहतर कुछ कर ले जाओगे ऐसा नहीं है। कुछ उल्टा करोगे क्या करेंगे? उल्टा, करेंगे उल्टा करेंगे मम्मी से विरोध हो गया बच्चे का मम्मी ने बोला बैठ जा तो खड़ा हो जाएगा बच्चा है ना और बोलते खड़ा हो जाए तो वो बैठ जाएगा उसको खड़ा होना के बैठना अभी उसको तय नहीं है लेकिन चूंकि अभी लड़ाई होगी नाराज है तो उल्टा काम करेगा अभी मैं कहीं गया तो वहां पे एक बच्चा की कल एग्जाम थी तो वो मम्मी बोले पढ़ाई कर बोले नहीं करना ठीक हमने कहा इसको उल्टा कर दो उसको बोले कि तेरी एग्जाम पढ़ाई मत कर बोले करूँगा लेकिन अगर उसको ये पकड़ में आ जाएगी ये आपकी टैक्टिस है तो फिर वो समझ जाएगा उससे चलेगा नहीं काम तो क्या समझ में आया कि इसके प्रति जो लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके प्रति विरोध व्यक्त होने लगा लेकिन अब मूल मुद्दा क्या है तो बोले ये यह, यहां बहुत सारा रहस्य है या ये जो पंडित जी हैं या ये जो पादरी हैं ये कुछ बोलते हैं कहाँ से कह रहे हैं उसका तो कोई रेफरेंस नहीं है लॉजिक नहीं बनता है और प्रमाण भी नहीं है तो पहली बार उन्होंने एक बात रखी जिसमें कहा कि भैया आप तो जो भी बात होगा प्रमाण जिसका होगा उसको मानेंगे क्योंकि आम सहमति भी जुड़ा नहीं है ना तो प्रमाण पूर्वक कोई चीज होगी तो उसको मानेंगे तो पब्लिक पूरी तुरंत ही और भी लोग बैठे थे पूरी दुनिया में तो तुरंत लोगों ने बोला कि यार ये कोई समझदार लोग आए जिसका प्रमाण होगा उसकी बात करेंगे कितना अच्छा हो गया तो ये रहस्य से पीछे छुट्टे का एक ही तरीका होता है प्रमाण नमस्ते आ जाइए चुप चाप बैठ जाइए फटाफट कहाँ बैठेंगे अच्छा एक साथ दो है तीन है <laughs> कोई बात बात नहीं सब चिंता मत करिए समझ समझ में में में आ जाएगा तो तो तो आई इसके रिएक्शन चालू किए प्रमाण के बाद शुरू हुई देखिए माना जाती आगे बढ़ना चाहती भाई हजारों साल तक हम एक विचार के साथ जिए आप देखिए मुश्किल से तीन सौ साल भी नहीं हुए इस बात को करे को तीन सौ साल भी नहीं हुए होंगे तीन सौ होंगे पूरी दुनिया में से भैया लोग त्रस्त थे तो तुरंत एक उस विचार को को सपोर्ट में खड़े हो गए विज्ञान आज एजुकेशन का मतलब क्या विज्ञान साइंस आगे बढ़ने का मतलब क्या है साइंस अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से आगे बढ़ा दे तो पूरी माना जाती इस पर तोड़ी और दो तीन सौ साल में यहां पहुंचेगी इसमें भी कुछ चीजें तो क्या चीज निकल गया कि कहाँ से बनाए है ना तो ईश्वर केंद्रित था यहां पर केंद्र में क्या आया जिसको कि हम दिखा सके और वो क्या होगा तो कोई ना कोई सामान सामान का मतलब कोई फिजिकल चीज तो फिजिकल चीजों को आप सेंटर किया क्योंकि ये इसमें फिजिकलिटी नहीं थी इसमें कोई जो, जो फिजिकल चीजों को तो विरक्त कर दिया तो जो नॉन फिजिकल चीज़ें जितनी हैं उनको लेकर हम दौड़े तो वो ईश्वर केंद्रित चिंतन था यहाँ पर फिजिक फिजिकल सेंटर हो गया भौतिक वस्तु को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया अब जैसे सोचना शुरू किया तो पता लगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया परिणाम आने लगे पहली बार उन्होंने बोला कि भैया देखो ये तो ऐसा लग रहा है जब अणु परमाणु तक चीज़ें पहुँची अणु परमाणु पहुँची तो उनको एकदम ऐसा लगा कि दुनिया तो बहुत सुंदर है भाई यहाँ तो सब कुछ सिस्टम से है एक व्यवस्था है यहाँ पर एक नियम से है ये सब कहा से कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन पूर्वक ये निकल गया है कि हो जाएगा लेकिन इस सामान के आधार पर सामान में जो चाहतों की जो पूर्ति होने का बात है वो बनता नहीं है तो सारा का सारा ये सामान सामान केंद्रित हुआ तो इसमें क्या चीज निकल गया है सामान सबको बराबर मिल नहीं सकता है तो संघर्ष जुड़ गया क्योंकि धरती लिमिटेड है सामान सारा लिमिटेड है विज्ञान को समझ में आई गया तो भौतिकवादी चिंतन से है ना सबको बराबर सामान कभी भी उपलब्ध होता ही नहीं है तो संघर्ष इसमें अपने आप आ गया कि आपको कम्पीट करना ही है संघर्ष की बात आ गई ठीक उधर रह से आया इधर संघर्ष हो गया इस प्रकार से अगर चले तो आगे कहाँ पहुंचे है ना सामान अधिक होगा तभी आप आपकी सभी चाहत की पूर्ति होगी आपके बच्चों को समान पूर्वक जीना है तो आप क्या कह रहे हैं उसके लिए बहुत सारे इकट्ठा करो क्योंकि संघर्ष तो होगा संघर्ष होगा तो कौन जीतेगा जिसके पास ज्यादा सामान होगा जीतेगा जिसके पास कम सामान होगा जीतेगा हो जीते अब सभी प्रश्न का उत्तर एक ही है क्या है उसका उत्तर कार्यक्रम क्या बनाया संग्रह है ना तो जिस प्रकार से भक्ति विरक्ति था उसी प्रकार से यहां बन गया ईश्वर को खुश करना था यहां अब यहां किसको खुश कर करना है तो यहां अपने आप को खुश करना है और मैं क्या हूं क्योंकि अब सारा सारा कंसेप्ट ही है सामान केंद्रित तो मानव क्या तो सामान संबंध क्या तो सामान के लिए तृप्ति क्या सामान को सामान मिल जाए क्या तृप्ति का मतलब क्या हुआ सामान को सामान मिल जाए ये शरीर में हूं मैं, मैं शरीर ही हूं और इसको कोई सामान मिलेगा तो तृप्ति है ठीक हो गया यहां पहुंच गया ये अभी चाहत पूर्ति कार्यक्रम क्या बन गया है ना कि इंद्रियों को सुख रखेंगे खुश रखेंगे इंद्रियों को राजी रखेंगे उसके लिए क्या करना है सुविधा और संग्रह ये बन गया इसके लिए कार्यक्रम जिसमें है ना मैं शरीर हूँ तो मेरे अंदर कोई जो भी संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को जैसे भूख लगती है तो खाने को चाहिए खाने खाना भूख लगने के बाद समय खाना खाते समय अच्छा लगता है बुरा लगता है भूख लग रही है खाने खा रहे हो आपको बड़ा बुरा लग रहा है ऐसा होता है नींद आ रही है आपको सोने को मिल रहा है आपको खराब लगता है है ना हारे नींद हारी ऐसा तो नहीं होता ना? तो इसका मतलब है कि शरीर में कोई संवेदनाएं रहती हैं इस शरीर के लिए जो भी आवश्यकता की वस्तु को हम उपलब्ध कराते हैं वो संवेदनाएं थोड़ी देर के लिए संतुष्ट होती हैं हमको लग गया कि अब इसी को कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव इतना बना तो यहाँ से इंद्रिया राज्य रहेंगी तो हमारी सभी चाहत की पूर्ति हो जाएगी सुविधा संग्रह इसका कार्यक्रम बन गया सुविधा संग्रह कार्यक्रम बना तो क्या हो गया यहाँ पर जो स्वर्ग था वो मरने के बाद था और यहाँ पर जो स्वर्ग है तो जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं हम जीते जी स्वर्ग बना सकते हैं वो सब कौन सी आवाजें है कहा से आवाज आ रही है ठीक ये समझ में आगे आदमी से अधिक कुछ बोल सकता है? हमारी मेहनत हमारी लगन उससे हम ये दुनिया बदल सकते हैं स्वर्ग बना सकते हैं ये वो ये सब बातें जो हो रही है के सारी की सारी कहां हो रही है हा स्वर्ग की परिभाषा कहा से लाए तो वही आदर्शवाद से लाए परिभाषा कहा से आ रही है उसकी पूर्ति कार्यक्रम ये कौन बात करता है आद्भी? जिसको कुछ माल मिल गया है जिसके पास कोई नोट पानी आ गया या नोट पर नोट पानी कैसे आ सकता है उसकी कोई संभावना दिख गई तरीका बन गया अब उनकी बातचीत बदल जाएगी ये बात समझ में एकदम समझ चाहिए ऐसे है एकदम बिल्कुल जैसे वो मोम होता है ना उसमें कोई चीज गर्म डालू तो कैसे पिघल जाए ऐसे समझ में आना चाहिए तब तक अपन चर्चा करेंगे तो ये हमको समझ में आ गया इसके रिएक्शन में आए तो यहां पहुंचे तो प्रकार से आदर्शवाद भौतिकवाद इनको हम देख सकते हैं ये दोनों विधि से अपन यहाँ पहुंचे तो विचार क्या चीज है हमारी चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम एक चाहत की पूर्ति कार्यक्रम ये दे रहा है ऑप्शन नंबर वन कार्यक्रम तक पहुंचना पड़ेगा ना कार्यक्रम तक नहीं पहुंचे तो कुछ समझ में आया ऐसा नहीं है जैसे मान लो बहुत सारे लोग आदर्शवादी हैं और यदि वो कार्यक्रम तक नहीं पहुंचे तो मैं उनको आदर्शवादी भी नहीं मानता क्या माने उनको आदर्शवादी अगर आप आदर्शवादी हो तो अगर आपको समझ में आया तो इसका मतलब आप उस कार्यक्रम में रहना चाहिए भक्ति विरक्ति करो तब तो बोलेंगे इसका अध्ययन क्या ठीक नाइन्टी लोग तो इस भक्ति विरक्ति को समझे समझते ही नहीं है ठीक सुन लिया कहीं बोल दिया जहां चिपका और निकल लो चिपका और आगे बढ़ो क्या क्या प्रोग्राम अपना जहां जैसा लेबल लग जाए जहां जैसी मानसिकता हो उसके अनुसार कहीं लेबल निकाल निकालो चिपका और आगे बढ़ो मौका दे चौका मारो और घर जाओ अपना ज्यादा तो आदमी इसी जगह में फंसा हुआ है क्योंकि अब दिखाने के लिए सारी बातचीत होने लगी तब क्या करेगा आदमी तो जेन्युनली कोई काम करता हो इसकी तो संभावना कमी हो रही है क्योंकि इसमें रहस्य है अभी यहाँ पर क्या हो गया इंद्रिया राजी होती है आप और हम सबको बहुत बहुत प्रमाण दिख जाता है इसका क्या दिख जाता है कार में बैठ के आए बस में बैठ के आए बस में बैठ के आके कोई दिक्कत होती है कार में बैठ के आते हैं कोई हमको कंफर्ट होता ही है तुरंत दिख जाता है उधर वेरीफिकेशन होता नहीं है इधर थोड़ा बहुत वेरिफाई होता है लेकिन वह रहता नहीं होता तो है लेकिन टिकता नहीं ठीक है ना ये बात ठीक समझ में मारे आंटी पकड़ मारी बात हाँ जी इस विधि से क्या हो गया अब अब अपने भगने का रास्ता नहीं बचा क्योंकि यहां तो कोई प्रमाण दिख ही नहीं रहा है कोई कितना ही बोल दे कि मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं तैसा हूं इस इस विचार के साथ हमारे को जुड़ना बनता ही है क्यों क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट दिखता है दिखता है टिकता नहीं है बस इतनी सी बात तो हम क्या करना शुरू कर, कर दिए दिखा था वो टिका नहीं तो टिकाना शुरू कर दे तो टिकाने के सारे प्रयास आज की दुनिया में हम कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये बात समझ भाई टिकाने का प्रयास भाई देखे जैसे खाना खाए तो थोड़ी देर अच्छा लगा अब इस अच्छे लगने को बनाना चाहते तो क्या करो दिन में छह बार खाओ तो थोड़ा देर टिकेगा लेकिन खा कुछ तो भूख चाहिए ना बीच में भूख नहीं आएगी तो चलो सोफा ले लेते हैं तो एक सोफे पर थोड़ी देर टिक गए थोड़ी देर सोफे पर अच्छा लगा लेकिन अब अब तो थोड़ी देर बाद अच्छा लगना बंद होता है एक ही सोफ़ा जो आपको थोड़ी देर बैठने के पहले अच्छा लगता है और थोड़ी देर बाद अच्छा लगना बंद हो जाता है तो आप इसको अच्छे से देख ही सकते हैं कि अभी जो पूरी लाइफस्टाइल है पूरी लाइफस्टाइल क्या चीज़ को लेकर बन गई किस प्रकार से जो चीज़ हमको इंद्रियों को राज़ी करना जो दिखा और वो टिका नहीं उसको टिकाने के लिए पूरा दिनचर्या को बना दिया, गए सुबह उठ के यहाँ बैठ के चाय पियेंगे फलानी जगह पर जाकर अखबार पढ़ेंगे ठीक तो उसके बाद टेरेस पर जाकर योगा करेंगे फिर लौट के आने के बाद एक बाथरूम में स्नान करेंगे अभी क्रिया बदलती जा रही लेकिन संवेदना टिकी रहना चाहिए क्रियाएं बदलते जा रहे हैं टिकाने का मतलब क्या हुआ उसी संवेदनाओं को पांच तरह की संवेदना जो है उन्हीं को ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए अभी अपन उसको सेटिंग कर दी पूरा लाइफस्टाइल ही बना दीजिए जी पूरी जिंदगी की सफलता अब उस पूरे लाइफ जोड़ दिए अपन ने ठीक है भाई अब उसके बाद चले और आगे और आगे और आगे जो दिखा और टिका नहीं उसको टिकाने के चक्कर में हम ये ये पूरे लाइफ को बना दिए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है ना ये बात इसका नाम हो गया ठीक ये मरने के बाद ये जीते जी तो जीते जी को ही सुविधा ही जीवन शैली बनाए लाइफस्टाइल चीजें हो गई अब अब क्या वर्ड आ गया यहां पर लाइफस्टाइल। अब स्टाइल में जीने की बात आई हाँ उसी के साथ स्टेटस हो गया तक बात समझ में आई इस प्रकार से मानव जाती है ला जा कुछ दिखने लगेगा की इससे तो कुछ हो नहीं रहा है सुविधा संग्रह में तो लड़ाई हो रही हैं झंझट हो रही है और ये लाइफ स्टाइल सबको उपलब्ध नहीं होती है और नहीं होगी तो वो कंफर्ट्रेशन फिर होगा क्योंकि एक लाइफ स्टाइल सबको उपलब्ध नहीं करा सकते संघर्ष है संघर्ष तो है तो लड़ाई है तो तुरंत उन्होंने बोला कि ये विचार आगे चलने वाला नहीं अब क्या करेंगे आदमी क्या करेगा है ना या तो तो तो उसमें सरेंडर करें यहां पे पहले तो तो से कह रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं विरक्ति पकड़ो या कुछ होने वाला नहीं है यहां शुरू कहां से किए थे संघर्ष उसमें बिल्टिन हो गया था क्योंकि सिद्धांत में आया संघर्ष परमाणु और परमाणु से लेकर जितनी चीजें बनी हैं भौतिकवादी सिद्धांत के अनुसार वो संघर्ष पूर्वक ही बनती है कंसेप्ट में है वो तो विचार में ही चश्मे में ही वो दोष है उस चश्मे से देखने से वो दोष पूरी दुनिया में फैलता है जीने में आता है और उसके बाद उस, उसी से समस्या दिखती है और उससे से उसका हल चाहते है वो होता नहीं है उधर चश्मे में दोष आ गया रहस्य इधर चश्मे में दोष आ गया संघर्ष इस प्रकार से रहस्य और संघर्ष के बीच में हम अभी तक झूल रहे हैं जब संघर्ष से अति हो जाती है त्रस्त हो जाते हैं तो रहस्य में जाते हैं कि भगवान ये युद्ध रोक लेना हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू ना हो जाएंगे अब इसको इमरान खान और मोदी जी ने रोक पाएंगे तो कम से कम भगवान ही दूर रोक लेना भाई करे आदमी तो इधर त्रस्त होने के बाद इधर इधर त्रस्त होने के बाद इधर, इधर, इधर है ना ज़्यादा स्मार्ट लोग जो होते हैं वो थोड़ा इसको क्या कर दिए मिक्सिंग कर दिए है ना एक समय ऐसे जीना एक समय ऐसे जीना ये सब मॉडल हम करके देख चुके हैं आप सब करके देख चुके हैं और ये पूरी विचार की यात्रा क्या हुई यहाँ तक अगर हम ठीक से पहुँच गए समझ गए है ना और विस्तार से अध्ययन करना हो तो इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं लेकिन चश्मा आपको सेट हो जाए कि अध्ययन का मतलब क्या है कैसे उसको देखना है तो तमाम चीज़ें आप विज्ञान की पूरी यात्रा को और आदर्शवाद की पूरी यात्रा को अध्ययन करने के लिए आप खुले हुए ये बात समझ में आए बात समझ में आया तो चाहत हमारा विचार नहीं है चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम को जो दे देता है वो विचार और विचार का स्रोत क्या है कृति बताओ विचार कहां से स्रोत हो रहा है अध्ययन से किसका अध्ययन अस्तित्व में मानव के अध्ययन से अस्तित्व में मानव को किस प्रकार पहचाना गया ये अध्ययन है उससे कोई निष्कर्ष बना क्या बना, बना। अब विचार क्या चीज हो गया? गया एक प्रकार का निष्कर्ष किन मुद्दों का निष्कर्ष अस्तित्व क्या है प्रकृति क्या है मानव क्या है मानव का परिवार क्या है जीना क्यों है ये क्यों है ये क्या नहीं है इन सारे निष्कर्षों को तो पहचाने और उस विधि से हम उसके उसके योगफल में फिर कोई कार्यक्रम तक पहुंच गए मेरे ख्याल से इस बारे में काफी अच्छी बात हो गई कोई दिक्कत हो तो उसको अभी सेट कर सकते हैं तो क्या इसमें निष्कर्ष बना हमारा कि इस चश्मे से देखने पर ही कोई समस्या है और उसका हाल इस चश्मे में नहीं है इस चश्मे से देखने पर कोई समस्या है और इसका हल इसमें नहीं है अब मानव क्या ये भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लें ये क्या चीज हो रही है मानव कल्पनाशील है मानव क्या चीज है कल्पनाशील है मतलब इमेजिनेशन पावर है अगर अंग्रेजी में बात करें कैसे देखेंगे आप आप में इमेजिनेशन पावर है या नहीं हेलो हेलो ठीक तो क्या समझ में आया मानव कल्पनाशील है का मतलब इमेजिनेशन पावर है का मतलब आप यहाँ बैठकर अपने घर के बारे में सोच सकते हो कि नहीं आपके पिताजी का नाम क्या है कब कहाँ पैदा हुए उसके बारे में सोच पाते हो कल क्या होने वाला है आज क्या हो रहा है उसके आधार पर कल क्या हो सकता है अधिकतम यहाँ उसको भी सोच पाते हो तो आप में इमेजिनेशन है आप एक इमेजिनेशन के माध्यम से कोई चीजों को देखते हो ठीक और जो निष्कर्ष आपके पास है उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर ही अब आगे की चीजें पीछे की चीजों को देखते हो इतनी बात अपने करी है है ना तो कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता के साथ हम चीजों को देख रहे हैं आंख होते हुए भी अगर मैं कहूं तो आंख होते हुए भी हम सब अंधे हैं आंख से हम नहीं देखते हैं। हमारा सबका देखना आंख से नहीं है कैसे है कल्पनाशीलता से कल्पनाशीलता में जिस प्रकार से सच्चाई को हम स्वीकार कर लिए हमको वैसे ही दिखने लगता है ऐसा है या नहीं है, है? जैसा हमारे पास निष्कर्ष बन गया वैसे हम चीजों को देखते हैं चित्रण भी उसमें कल्पनाशीलता में क्रिया है तो ये हमको समझ में आ जाए कि हम आग से देखने वाले नहीं हैं, हम सब अकल से देखते हैं अगर सीधी भाषा में बात करें जितनी अकल हमारी बनी उतने ही चीजों को वास्तविक मानते हैं और उतने ही फिर हमको दिखने लगता है और मजे के बाद फिर वो वैसे दिखता है अभी अनुभव क्या है इसमें कुछ अभी हमने कुछ पढ़ाई किया अनुभव तो तब हो ना जब जैसा हम चाहते थे वो पूरा हो गया जैसे आ, एक, आप आप एक मानव हैं मानव के बारे में हमारे पास जो विचार आया है कि मानव ऐसा है वैसा है तैसा है उसके आधार पर हम आपको देखते हैं और यदि आप वैसे निकल गए तो तो अनुभव हो गया और यदि वैसे नहीं निकले तो काय का अनुभव का तो उसका स्रोत कहाँ से बन रहा है तो उसका स्रोत वहीं से बन रहा है कि जो भी निष्कर्ष परंपरा में है वो निष्कर्षों के आधार पर हम देखने जाते हैं और वो हम प्रमाणित क्यों नहीं हो पा रहे क्योंकि वो निष्कर्ष सही नहीं है तो आदमी वैसा नहीं है इसीलिए हमको तृप्ति नहीं होती इसीलिए अनुभव हमको नहीं होता है तो अभी अनुभव दूर है इसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ अभी तक कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं ना हम्म हाँ जी बिल्कुल ठीक बात बहुत बढ़िया वही ना अगर माध्यम आख है तो अगर जबकि मैं कह रहा हूं कि आप कल्पनाशीलता से देखते हैं आंख से नहीं देखते हैं इसका क्या प्रमाण ऐसा होता ही है आपके घर में ही या आपके जिंदगी में ऐसा होता ही आप रोड पे कहीं से निकल जाते हैं आंख आपकी खुली रहती है सामने से मित्र निकल जाता है घर में जाकर डांट लगाता है फोन लगाता है कि क्या हम तेरे सामने से निकल तूने हाई भी नहीं किया और आप बोलते नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा था यार। तो आप सोच विचार से देखते आंखें खुली खुली रहती हैं और आदमी ट्रक में जाके भिड़ जाता है आंखें तो खुली रहती है तो मैकेनिकली जो हो रहा है आ, ट्रक है ट्रक का लाइट है और लाइट से जो जो हमारे रेटिना पे जो पर्दा जो पड़ना है छाप वो छाप भी पड़ रही है सब कुछ हो रहा है ब्रेन में सिग्नल भी जा रहा है लेकिन वो आदमी उसको नहीं देख रहा है वो घर में देख रहा है कि मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है बुला रहा है आजा पापा आजा तो उधर देख रहा है और ट्रक में घुस गया ऐसा होता है कि नहीं होता है होता नहीं हेमानी ऐसा होता है हाँ जी वही तो लड्डू तो आएंगे हाँ जागृति की कमी है जागरूकता की कमी है वो जो भैया कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, हैं। आदमी के बारे में एक तरफ आत्मा कहा गया तो हम उसको कहा देख पाए आत्मा नाम की चीज़ को कैसे देखें वो कुछ बात पकड़ में नहीं दूसरी तरफ आदमी को कहा गया कि ये सिर्फ शरीर है और उसको हम देखने गए तो वो जिसको शरीर मानो वो ही गाना गाना लगता है यदि आप अपनी माँ को सिर्फ शरीर मानते हो तो माँ नाराज वो नहीं उससे अपनी पत्नी को या अपने पति को सिर्फ शरीर मानते हो तो वो भी नाराज वो भी सहमत नहीं उसे तो अनुभव कहां से हो जाएगा दोनों चीजें मिल ही नहीं रही है जो मान्यताएं आप लेके चल रहे हो और वो जीने में प्रकट करने जाते हो तो जीना उसके साथ वैसा बनता नहीं है तो अनुभव होता नहीं है दोनों करते हैं दोनों करते हैं ठीक कुछ भी हो सकता है हाँ एक प्रकार से एक्सपीरियंस का कनेक्शन नहीं है कलेक्शन नहीं है देखो एक्सपीरियंस तो तब हुआ ना जैसे ये बहुत अच्छी बात है जैसे मैंने एक आदमी के बारे में मैंने एक निष्कर्ष मेरे पास आया एजुकेशन से कि आदमी क्या है हार्ड मास का पुतला अब इस हार्ड मास के पुतले की मानसिकता के साथ यदि मैं आपके साथ जीने जाता हूँ तो आप पहले किलबिल किलबिल करने लगते हो जीना तो बहुत दूर की बात है किलबिल क्या करने लगते हो यार मेरे को तुम हड्डी मांस मानते हो मेरे अंदर भाव भी है मेरे को ये भी चाहिए इमोशन भी है फीलिंग्स हैं ये वो उनका क्या होगा तो हमारे बीच में संघर्ष ही बना रहता है तो अनुभव किस चीज़ का हुआ खुशहाली का अनुभव होगा दुख्याली का अनुभव होगा खुशहाली हुआ नहीं क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हुआ कि ऐसा है या नहीं कोई चीज़ वेरीफाई होना हो जाना ही अनुभव है ना तो वो जो मान्यता हम लेके चले एजुकेशन से जो आई वो वो वो वेरीफाई नहीं हो पाई क्योंकि वो नहीं थी ऐसी आपको भी पता नहीं कि आप क्या हो लेकिन आपको ये पता है कि आप हार्ड हार्ड मास के पुतले नहीं हो हाँ जी वो यहीं करा देंगे सब कल्पना हो जाता है देखो आदमी तीन घंटे की पिक्चर में क्या क्या कल्पना करा देते हैं आपको कभी आपने झेला रहता है उसको आज तक तो कहा आपको ऐसे गोलियां ठाए ठाए चल आप छोड़ रहे हो भाग रहे हो कभी कभी जिंदगी में आपका हुआ ऐसा कि झुके तो इधर से निकल गई ना लेकिन आप तो कल्पना कर लेते हो वहां तो करा देते हैं आपको और अच्छी कल्पना करानी हो तो वो थ्री मूवी आ गई वो बिल्कुल घुसती है पिक्चर है ना गोली अपने में घुसने लगती है ऐसा करना होता तो है निकल जाती है तो ये जो एजुकेशन है ये जो एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको वो आपको कल्पना करा देता है तभी तो ये सब दुकान चल रही इतनी कलेक्टिव हाँ, लेता है कि बाजू वाले का तो हो गया मेरा कब होगा वो ये ना अभी सेकंड आदमी के बारे में बात किए अब आप बोल रहे एक तो एक जिसका डायवर्स हो गया वो उसमें से एक आदमी कोई दुखी है एक आदमी सुखी क्या एक्सपीरियंस हुआ फिर उसको लेने वाले सब अलग अलग तरीके से सब कल्पनाशील है बाजू वाले तक मेरा नंबर कब आएगा और उसी के बाजू वाले बोलता है मेरा नंबर ना आ जाए तो इसमें इसमें जब एक ही नहीं है तो इसमें एक्सपीरियंस किसको कहोगे आप? किसको एक्सपीरियंस कहोगे आप? सच्चाई यदि एक है बहुत ध्यान से सुनने की बात सच्चाई यदि एक है यदि फल परिणाम में एक हुए बिना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं क्या तब तक तो क्या हुआ कि सारा एक्सपीरियंस ही चल रहा है तब तो मर्डर करने वाला भी एक्सपीरियंस वाला है कितना अच्छे से मर्डर करता है ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आता है। ऐसा कुछ होता है तो फिर पहले अपन एक डायवर्स करा के फिर शादी कराते <laughs> करा, ना? ऐसा कुछ है नहीं महाराज रिकॉर्ड है रिकॉर्ड जिसके एक हुए अभी देखो जिन कंट्री से ये आ रहे हैं जिन कंट्री से ये आ रहे हैं वहां पे जिसके एक हुए उसके पता लग गया पांच छह सात हो रहे हैं ऐसा होता है गलतियों से सीखते तो हम सीख ही जाते ना अभी तक ये भी एक प्रकार का विचार है ये कहां से आ रहा है गलतियों से सीखने वाला विचार कहां से आ रहा है मान के। देखो एक बड़ी सुंदर बात है इसके बाद ब्रेक लेना चाहिए लेंगे गलती से सीखना जो ये कह रहे हैं वो गलत करे ऐसा नहीं है लेकिन वो किस विचार से करे ये समझ लो जब चीजों को सामान ही मानते हैं तो सामान के साथ डील करते हैं तब तो गलती से सीखना हो भी जाता है कभी कभी हो भी जाता है क्योंकि सामान किसी भी सामान का एक निश्चित आचरण है तो एक छोटे से भाग में हम कोई चीजों को सीख जाते हैं चार बार हमने दीवार बनाने की कोशिश करी गिरती रही गिरती रही गिरती रही कोई एक बार हम वो, वो बन गई है ना तो उसमें ये फार्मूल वहां से निकल के आई जब चीजों को सिर्फ सामान मानते हैं जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है वो जो सामान है वो भी सिर्फ सामान नहीं है जैसे ये लाइट है ये लाइट सिर्फ सामान सामान ऐसा नहीं है इसके अंदर एक व्यवस्था भी है ये पेन सिर्फ सामान नहीं है इस पेन के अंदर एक व्यवस्था भी है व्यवस्था आंख से पकड़ में नहीं आती तो सामान को सिर्फ सामान मानना भी ठीक नहीं है किसी भी सामान को सिर्फ सामान मानना ये हमारा उस सामान के साथ न्याय है के अन्याय है तो हमारे अंदर अन्याय दृष्टि आ गई सामान को सिर्फ सामान मानना न्याय नहीं है ये बात समझ में इस प्रकार से यह समझ में आ जाए कि इस प्रकार की गलतियों से हाँ जी हम्म जी तहत हम सोचते हैं वेरी गुड वेरी गुड और ये बच्चा जो आज पैदा हुआ आज वैसा नहीं सोचता है शुभमन है ना लेकिन अब जो विचार इसको मिलेगा उसी में से तो कलेक्ट करेगा अब इसके सामने तीसरा विचार आ गया तो अलग बात है हाँ कल्पनाशीलता सीमित हो होगी ऐसा नहीं कह रहे करनाशीलता उतने तक ही दौड़ती है जितना देखिए जैसे आपके अंदर इमेजिनेशन पावर है, है या नहीं है एक एक्सरसाइज में कराता हूँ बहुत सारे लोग परिचय शिविर में आए तो करते ही आँख बंद करके आप देखते हो यदि मैं आवाज लगाऊं कि मारुति 800 कार तो आपको दिखाई देती है कुत्ता है तो दिखाई देता है जर्मन हो तो वो दिखा देता है है ना ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बोला जिग्लू जिग्लू बोलने के बाद नहीं दिखाई देता है आपको तो पता नहीं है। कर ही नहीं सकते हैं तो देखा कुल कितना बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल करा सकते हैं और क्या शिक्षा वो वस्तु है कि जिससे इसको करा दे सकता है तभी नहीं तो ये दुकान खुली हुई है दुकान मतलब ऑर्गेनाइजेशन दुकान मतलब पैसे वाली दुकान है दुकान का मतलब एक आउटलेट खोल लेना कि चलो ले सर्विस हो जाता है उसका मतलब ये है कि एजुकेशन विधि से हम वो सब चीजों को देख सकते हैं आदमी में वो ताकत है और एजुकेशन का ये ताकत है तो फिर हमको वो साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं है अब शिक्षा विधि से उन चीजों को देखा जा सकता है समझा जा सकता है अध्ययन विधि से तो गलती से सीखना गलत कहां तक पूरा पड़ा जब कोई फिजिकली चीजों की बात हो रही तो उसमें हो सकता है हम इसको खड़ा करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो कोई दिन ही खड़ा हो गया इसका आचरण निश्चित है क्योंकि दो चीजें डील कर रहे हैं एक सामान से डील कर रहे हैं और एक मैं हूँ दो चीजें हैं मेरे में गलतियां हैं लेकिन सामान थोड़ी गलत है इसलिए उस सामान के बारे में कुछ छोटा मोटा मेरे को समझ में आता काम करते करते करते करते करते है ना उस कर उसको कर गए हम तो उसको हम कह रहे हैं कि कुछ हम समझ पाए उसको समझना कहते हैं कि कहते हैं अभी ये डाउट ही है क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं एक तो वो चीजें हैं जो नहीं दिखती है और एक वो चीजें हैं जो दिखती है तो दिखने वाली चीज तो आप ट्रायल है नीधर से आप पकड़ पाते हो जो इसमें से नहीं दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विधि से अध्ययन विधि से आप उसको कल्पनाशीलता में ही देख सकते हो आंख से नहीं देख सकते जैसे एक सुखी आदमी का कोई चित्र बन सकता है एक मुस्कुराते आदमी का चित्र बन सकता है मुस्कुराना एक प्रकार का फिजिकल क्रिया है रोना एक प्रकार का फिजिकल क्रिया है लेकिन है ना हो सकता है कि रोते समय आदमी दुखी ना हो हर बार ऐसा होता है कि रोते समय आदमी दुखी रहता है क्या नहीं रहता ना कई बार कई बार खुशी के आंसू रहते हैं कई बार पैसे के आंसू रहते हैं अरे पैसे के आंसू नहीं रहते हैं पैसे के आंसू भाई पैसे दे दिए तो रोता है बड़े जोर जोर से उसको देख के लोग रोने लगते हैं अरे उसको तो हंस रहा होता है अंदर अंदर तो कि आज मिलेगा माल बहुत है ना और उसके लिए रो रहा होता है यार आप रोने लग जाते हो ना तो ये समझ में आया कि फिजिकली से आप इमोशनलिटी को नहीं पकड़ सकते ना लेकिन उसको समझ सकते हो यही कह रहे करे समझना कहाँ हो रहा है कल्पनाशीलता में हो रहा है और कल्पनाशीलता आपके पास ताकत भरे लेकिन अगर आपके पास चीजें ही पूरी नहीं मिली तो आप उतने में ही समझने की कोशिश करते रहते हो वो होता नहीं है किसी को बचपन से पढ़ाते बेटा आत्मा होती है क्या होती है कोई भी आदमी में क्या होता आत्मा होती है पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ते, पढ़ते बड़े हो गए आत्मा आत्मा मम्मी पापा ने खूब सिखाया आत्मा आत्मा आत्मा जैसे मम्मी सिखा रही है कई दिन आत्मा होती आत्मा होती बच्चे सीख गए अब शादी का टाइम आया तो क्या करते हैं? फिर बड़े बाल वाली आत्मा अच्छे पैकेज वाली वाली आत्मा, वाली आत्मा। बढ़िया गाने गाने अब उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या निकला कुछ भी नहीं निकला बातें आत्माएं करते रहते हैं पैकेज ढूंढते रहते हैं करेगा क्या आदमी ये बात समझ में आए इस प्रकार से समझ में आता है कि बातचीत करने के लिए बहुत सारा हो सकता है जीने के लिए तो फिर वहीं पहुंचे ना डिग्री देख रहे हो कि आत्मा आत्मा देख के शादी करो ना आत्मा देख के शादी करो आत्मा दिखती नहीं दिखती डिग्री अब फंस गया तो व्यवहार में नहीं आ रहा है वो तो आत्मा वाली बात सुन के साइड में रखो यार डिग्री बताओ क्या है यही कह रहे हैं तो अब आदमी कहाँ जी रहा है इसमें चलिए तो बहुत अच्छी बात पहले सत्र में हमको ये पूरी बात पकड़ में आ गई कि चाहत हमारे अंदर मौलिक क्या क्या चीज पकड़ में है उसको मैं बता देता हूँ चाहत मौलिक है उसको विटनेस करके अध्ययन करना है अभी क्या करोगे अपनी वो चाहत को विटनेस करके अध्ययन करेंगे वो मौलिक है विचार का मतलब इतना है कि चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम तक पहुंचना है सिर्फ चाहत तक नहीं चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम उद्धव महाराज इस बार आए हो तो ये करके जाना ये तो लटके घूमते रहेंगे कुछ भी करते रहेंगे अपन चाहत और चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम बहुत स्पष्ट हो जाए वहां तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो जाए तो समझ लो कि हमारे को कुछ समझ में आया नहीं तो नहीं आया कल्पनाशीलता हमारे अंदर है ही वो काम कर ही रही मेरी मैं जो कुछ बोलता हूँ उसके साथ आपकी कल्पना से जोड़ती है आप बहुत अच्छे आदमी हो तो आप वैसे सोचते हो आप गधे हो नालायक हो तो कल्पनाशीलता में फिर आता है कि अच्छा कैसे कैसे गधे नालायक तुम्हें समझदार हो क्या तो कल्पनाशीलता साथ में काम कर ही रही है आप उसको सुन के जो भी कर रहे हो कर रहे हो इमेजिनेशन पावर तो ये समझ में आ गया दूसरी बात क्या समझ में आ गई अब चाहत की ये ये कंसेप्ट है कि आदमी अध्ययन किया किसका अस्तित्व में और अस्तित्व में मानव का उसका नाम विचार विचार का नाम हो गया निष्कर्ष और निष्कर्ष से बन गया कार्यक्रम अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो ये मान लीजिए कि हमारे को ये बात समझ में आ गई अब इसको देखने गए तो ये भी समझ में आया कि मानव माना जाता है अभी तक इसके पहले यह हम नहीं कर रहे थे क्या कर ही रहे थे लेकिन क्या कर रहे थे जो दो विचार हैं उन दोनों विचार में ही हम लोग लगे पड़े थे उसमें सफल होने पर फिर कॉम्बिनेशन बढ़ाते थे और सफल होने पर और कॉम्बिनेशन बढ़ाए है ना ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन में हम चलते रहे लेकिन हम सफल हो गए इसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता क्यों क्योंकि एक आदमी के एक आदमी से तृप्ति एक आदमी के परिवार के साथ तृप्ति परिवार का परिवार के साथ तरप्ती समाज में है ना देश का देश के साथ तृप्ति और ये सब मिला के प्रकृति के साथ तृप्ति के कोई कार्यक्रम को हम तक पहचाने नहीं अशांति अब तो शांति और भय में ही जीने की जगह में खड़े ठीक है ये बात तो अब इसके बाद तो इस इन दोनों दोनों ये दोनो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं रिएक्शन में आए हुए हैं इसका हमको विकल्प चाहिए ठीक तो विकल्प तो शुरू हो गया धीरे धीरे हम इसको बैठेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे एक एक मुद्दों को किस प्रकार देखा जाए उसको हम लोग समझ रहे जैसे अभी हमने समझा एक विकल्प आपके सामने आया कि ये कह रहे थे कि मानव आंख से देखता है अभी उसका विकल्प क्या है कैसे देखता है आप सब कल्पनाशीलता विधि से देखते हो ठीक होगी बात आंख उसमें सहयोगी है तो लंच ब्रेक हो गया फिर हम लोग मिलते हैं कितने बजे भाई बताओ तीन बजे मिलते हैं खाना खाके थोड़ा रेस्ट कर लें।